टॉक कृष्ण स्मृति नंबर थर्टीन ये चर्चा में आपने कहा है कि श्री कृष्ण की श्री कृष्ण के आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है क्योंकि दीक्षकाल में कुछ मरता नहीं

तो कृष्ण दर्शन को संभावितता की हक में लाने के लिए कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और हाँ ये बताएं कि कृष्ण मूर्ति पर ध्यान कृष्ण नाम का जप और कृष्ण नाम संकीर्तन से क्या उपासना की पूर्णता की ओर जाया जा सकता है

अस्तित्व में कुछ भी एकदम मिट नहीं जाता है और विश्व अस्तित्व में कुछ भी एकदम नया पैदा भी नहीं होता है रूप बदलते हैं आकृतियां बदलती हैं आकार बदलते हैं लेकिन अस्तित्व की गहनतम

रहस्यों में जो है वो सदा वैसा ही है व्यक्ति आते हैं खो जाते हैं लहरें उठती हैं सागर पर विलीन हो जाती लेकिन जो लहर में छिपा था जो लहर में था वो कभी विलीन नहीं होता कृष्ण को हम दो तरह से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा और अपने को भी फिर हम दो तरह से देख पाएंगे एक हमारा लहर रूप है

एक हमारा सागर रूप है लहर की तरह हम व्यक्ति हैं, सागर की तरह हम ब्रह्म कृष्ण का जो चेहरा देखा गया कृष्ण का जो शरीर देखा गया कृष्ण की जो वाणी सुनी गई कृष्ण के जो स्वर सुने गए वे लहर रूप है लेकिन जो इन वाणियों इन वृत्यो इस व्यक्तित्व के पीछे जो खड़ा है वो सागर रूप है

वो सागर रूप कभी भी नहीं खोता है वो सदा अस्तित्व के प्राणों में निवास करता है वो सदा है ही वो कृष्ण नहीं हुए थे तब भी था और जब कृष्ण नहीं है तब भी है। जब आप नहीं थे तब भी था आप जब नहीं होंगे तब भी होगा ऐसा समझें कि जैसे कृष्ण एक लहर की तरह जागे हैं, नाचे हैं सागर की छाती पर किरणों में

सूरज की हवाओं में और फिर सागर में खो गए हम सब भी ऐसे ही हैं थोड़ा सा फर्क है कृष्ण जब लहर की भांति नाच रहे हैं तब भी वे जानते हैं कि वे सागर हैं हम जब लहर की भांति नाच रहे हैं तब हम भूल जाते हैं कि हम सागर हैं तब हम समझते हैं कि हम लहर ही हैं क्योंकि हम अपने को लहर समझते हैं इसलिए कृष्ण को भी कैसे सागर समझ सकते हैं

फिर लहर जिस रूप में प्रकट हुई थी जिस आकृति और आकार में प्रकट हुई थी उस आकृति और आकार का उपयोग किया जा सकता है उस लहर के पुनर्साक्षात्कार के लिए लेकिन खेल सब छाया जगत का है

दो तीन बातें ख्याल में लेंगे तो पूरी बात स्पष्ट हो सकेगी कृष्ण के सागर रूप से आज भी अभी भी साक्षात्कार किया जा सकता है महावीर के सागर रूप से भी साक्षात्कार किया जा सकता है बुद्ध के सागर रूप से भी साक्षात्कार किया जा सकता है।

जिस रूप में वे प्रकट हुए थे कभी जो आकृति उन्होंने ली थी उसका उपयोग इस सागर रूप साक्षात्कार के लिए किया जा सकता है वो माध्यम बन सकता है मूर्तियां सबसे पहले पूजा के लिए नहीं बनी थी मूर्तियां सबसे पहले एक एजोटेरिक साइंस की तरह बनी थी एक गुप्त विज्ञान की तरह बनी थी

उन मूर्तियों में जो व्यक्ति उस रूप में जिया था वो वायदा किया था कि इस मूर्ति पर यदि ध्यान फोकस किया गया कि इस मूर्ति पर पूरी तरह ध्यान किया गया तो मेरे सागर रूप अस्तित्व से संबंध हो सकेगा कभी रास्ते पर आपने किसी मदारी को हिप्नोसिस का एक छोटा सा खेल करते कराते देखा होगा

छोटा सा खेल कि किसी लड़के को मदारी लिटा देता है उसकी छाती पे ताबीज ताबीज रख देता है है रखने से वो बेहोस हो जाता बेहोस होने के बाद वो मदारी उस लड़के से बहुत सी बातें पूछता है जो वो बताना शुरू कर देता है आपके पास वो मदारी आता है वो कहता है कान में अपना नाम बोल रहे हैं आप नाम बोलते हैं वो लड़का वहां से चिल्ला देता है कि ये नाम है इस आदमी का

आप इतने धीमे बोलते हैं कि उस लड़के के सुनने का कोई उपाय नहीं क्योंकि आपके बगल का पड़ोसी भी नहीं सुन पाया है। वो मदारी कहता है कि आपके खींचे में नोट रखा हुआ है इसका नंबर कितना है और वो लड़का नोट का नंबर बोल देता है वो मदारी आपसे कहेगा कि ये ताबीज बड़ा अद्भुत है इस ताबीज की बदौलत इस लड़के का इतनी सामर्थ्य हो गई बस यही वो धोखा देता है

फिर वो चार आठाने में ताबीज बेच भी लेता है आप घर लेके आठाने का ताबीज छाती पर रख कर लेट जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता नहीं होगा ताबीज से कोई लेना देना नहीं था लेकिन उस लड़के के संबंध में लेना देना था पोस्ट हिप्नोटिज्म की एक छोटी सी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यह है कि यदि किसी व्यक्ति को गहरी बेहोशी में डाल दिया जाए जो कि बहुत सरल है

उस गहरी बेहोशी की हालत में यदि उसे कहा जाए कि यह ताबीज ठीक से देख लो और जब भी इस ताबीज को हम तुम्हारी छाती पर रखेंगे तब तुम पुनः बेहोश हो जाओगे तो ये उसके अचेतन की गहराइयों में ये ये सुझाव बैठ जाता है फिर कभी भी उस व्यक्ति के ऊपर वो ताबीज रखा जाए वो तत्काल बेहोश हो जाए और बेहोशी में

हमारे मस्तिष्क के अचेतन शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं जो हम होश में नहीं कर पाते वो हम बेहोशी में कर लेते जितना हम होश में सुनते हैं उससे बहुत तीव्रता से बेहोशी में सुनने लगते हैं। जितना हम होश में देखते हैं उससे बहुत गहरा बेहोशी में देखने लगते हैं। लेकिन वो ताबीज आपके ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि आपको वैसी आपके अचेतन में कोई गहरा सुझाव नहीं दिया गया

कृष्ण महावीर बुद्ध क्राइस्ट जैसे लोग जब पृथ्वी से विदा होते हैं तो जो उन्हें प्रेम करते हैं जिन्होंने उनके है, निकट बहुत कुछ पाया है वो अगर उनसे निवेदन करें कि फिर आपके देह रूप के छूट जाने के बाद अगर हम आपको स्मरण करना चाहें और संबंधित होना चाहें तो हम क्या करें तो अत्यंत गहरी ध्यान की अवस्था में

कृष्ण अगर उनसे कह दें कि मेरी ये रही प्रतिमा मेरा यह रहा रूप और जब भी तुम इस पर ध्यान करोगे तो तुम तत्काल मुझसे संयुक्त हो जाओ मेरे सागर रूप से ये ध्यान की अवस्था में दी गई प्रतिमाएं हैं यह ध्यान की अवस्थाओं में दिए गए प्रतीक ये सबके काम के नहीं आप कृष्ण की मूर्ति के सामने जिंदगी भर चिल्लाते रहे कुछ होगा नहीं

आप महावीर की मूर्ति के सामने कितने नाचे गुना कुछ होगा नहीं ध्यान की अवस्था में पहले आपके पास ये अंतर सुझाव चाहिए कि इस मूर्ति के द्वारा आपका संबंध उस व्यक्ति से हो सकेगा जिसकी ये मूर्ति है तो पहली बार जब बुद्ध महावीर और कृष्ण जैसे लोग पृथ्वी से विदा होते हैं तो उनके निकटतम जो वर्ग है उसे वे सूचनाएं दे जाते हैं

पहली पीढ़ी जो उस वर्ग की होती है वो तो उसका पूरा लाभ उठाती है दूसरी पीढ़ी में वे लोग लाभ उठा सकते हैं जिनको पहली पीढ़ी के द्वारा पुनः वो सुझाव ध्यान की गहराइयों में चित्त में डाल दिया गया हो धीरे धीरे सुझाव खो जाता है मूर्ति हाथ में रह जाती जैसे बाजार से आप आते हैं ताबीज हाथ में ले आते हैं और सुझाव का कोई पता नहीं होता फिर उस मूर्ति को रखे आप बैठे रहें जिंदगी भरोस से कुछ होने का नहीं

जैसा मैंने मूर्ति के लिए कहा मूर्ति एक एजोटेरिक्रिज है जिसके माध्यम से लहर रूप व्यक्ति ने वादा किया है कि उसके सागर रूप से पुनः संबंध स्थापित किया जा सकेगा ठीक उसी तरह नाम भी नाम का भी उपयोग किया जा सकता है लेकिन वो भी

ध्यान की गहराइयों में दिया गया हो अब गुरु लोगों के कान फूंकते रहते हैं उससे कुछ होता नहीं क्योंकि सवाल कान फूंकने का नहीं सवाल तो बहुत गहरे ध्यान की अवस्था में कोई शब्द प्रतीक रूप देने से है कि उस शब्द के स्मरण करते ही उसका उच्चारण करते ही सारी चेतना रूपांतरित हो जाएगी ऐसे शब्दों को बीज शब्द कहा जाता है उसमें बड़ा कुछ भर दिया गया

प्रश्न का नाम अगर बीच शब्द है उसका अर्थ ये हुआ कि अगर ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में आपके चित्त के अतल में उसे छिपाया गया है और बीस सदा ही गहरे और नीचे जमीन के छिपाए जाते हैं वृक्ष तो ऊपर आते हैं बीस सदा भूमि के नीचे अंधेरे गर्भ में होते हैं तो अगर आपके चित्त के गहरे गर्भ में कोई शब्द डाला गया है

और उस शब्द के साथ सुझाव डाला गया है तो उसके परिणाम होने शुरू हो जाएंगे रामकृष्ण बड़ी दिक्कत में थे रामकृष्ण सड़क से निकल नहीं पाते थे वो सड़क से जा रहे हैं वो किसी ने कह दिया जयराम जी रामकृष्ण वहीं गिर जाएंगे और ध्यानस्थ हो जाएंगे रामकृष्ण को सड़क से ले जाना बहुत मुश्किल था रामकृष्ण सड़क से जा रहे हैं तो में बैठ के किसी मंदिर में कोई रामधुन चल रही वो वहीं गए

वो डूब गए वही किसी के घर बैठ के बात कर रहे हैं और किसी ने राम का नाम ले दिया वो गए वो शब्द उनके लिए बीज है वो शब्द पर्याप्त है उनके लिए लेकिन हमें कठिन होगा ये मानना हमारे लिए भी कुछ बीज बातें हैं वो हम समझ ले तो ख्याल में आ जाए कोई आदमी चिंतित होता है तो फौरन माथे पे हाथ रख लेता है

आप उसका हाथ नीचे रोक लें वो बहुत बेचैनी में पड़ जाएगा कोई आदमी परेशान होता है तो एक विशेष आसन में बैठ जाता है आप उसको उसमें ना बैठने दें, वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा डॉक्टर हरी सिंह गौर प्रीवी कौंसिल में एक मुकदमा लड़ते थे

उनकी सदा की आदत थी कि वो अपने कोर्ट का जो ऊपर का बटन होता था जब कभी कोई उलझन का मामला होता और दलील करनी कठिन होती तो वो कोर्ट के ऊपर का बटन घुमाने लगते थे जिन लोगों ने भी उनके साथ वकालत की थी उन सबको पता था कि उनका कोर्ट के बटन पर हाथ गया कि उनकी वाणी एकदम प्रखर हो जाती और वे इस तरह बोलने लगते थे कि जैसे कि इसके पहले बोल ही नहीं रहे थे एक बड़ा मुकदमा था

और विरोधी वकील बड़ी परेशानी में पड़ा था उसने डॉक्टर हरि सिंह गौर के सोफर को कहा कि जितना पैसा तुझे चाहिए हो ले ले, लेकिन कल तब्जू जब तू कोर्ट कार से उतार के लाए तो उसके ऊपर की बटन तोड़ के फेंक देना बटन उसने तोड़वा के फेंकवा उस दिन आखिरी पैरवी थी हरि सिंह गौर ने अपना कोट अपने गले पर डाल लिया लटका लिया और वो विवाद करने को खड़े हो गए

ठीक उस क्षण पर जबकि हाथ खोजने लगा बटन को पाया बटन कि बटन वहां नहीं दफेष काम करना एकदम बंद कर दी मुझे ऐसा लगा की जैसे सब खो गया अब मैं कुछ बोल सकूंगा नहीं अब कुछ हो सकता नहीं मजिस्ट्रेट से उन्हें प्रार्थना करनी पड़ी की अब ये मुकदमा आगे के लिए टाल दिया जाए आज मेरी कोई सामर्थ्य नहीं

बड़ी अजीब सी बात मालूम पड़ती है एक बटन इतना अर्थ रख सकता है एसोसिएशन का अर्थ अगर सदा ही उस बटन पे हाथ रख के मन सक्रिय हो गया है तो आज उस बटन को न पाके मन एकदम निष्क्रिय हो जाए ये कंडीशन रिफ्लेक्स की बात है नाम का प्रयोग भी इस भांति किया गया वो वो जो बटन था हरि सिंह गौर के बीज हो गया

साधारण बटन नहीं रहा सिर्फ कोट लगाया और अटकाया जाता है इस बटन से उनका मन भी अटकने और लगने लगा नाम का उपयोग इस भाती किया जा सकता है किया गया है लेकिन खाली शब्द का उपयोग करने से कुछ भी नहीं होता खाली शब्द और बीज शब्द में वही फर्क है बीज शब्द का अर्थ यह है कि आपके अचेतन गहराइयों में उसे डाला जाए और इतने गहरे में बिठा दिया जाए कि उसके स्मरण मात से आप तत्काल रूपांतरित हो जाए

तो वो बीज बन जाता कृष्ण राम या बुद्ध या महावीर या और तरह के शब्द और मंत्र बीज की तरह उपयोग किए गए लेकिन अब लोग उनको ऐसे ही दोहरा रहे हैं बैठे हुए हजार दफे राम राम कह रहे हैं कुछ भी नहीं होता बीज होता तो एक बार में भी होता है हजार बार कहने की बात ना थी और राम से ही होगा ऐसा नहीं कोई भी आबाशाह शब्द को बीज बनाया जा सकता है और आपके व्यक्तित्व में गहरे में डाला जा सकता है

शब्द और मंत्र बीज बन जाएं तो साधक की गहराइयों को रूपांतरित करने में उपयोगी होते हैं हो सकते हैं। लेकिन हमारी कठिनाई ये है कि मूल सूत्र खो जाते हैं, ऊपरी बातें रह जाती कोई भी राम राम जपता रहता है कोई भी कृष्ण कृष्ण चिल्लाता रहता है उससे कुछ होता नहीं उससे कुछ हो सकता नहीं कभी नहीं होगा जीवन भर चिल्लाने से भी नहीं होगा

कीर्तन के लिए पूछते हैं ध्यान का जो प्रयोग हम कर रहे हैं उसमें जो दूसरा चरण है ठीक वही उपयोग कीर्तन का किया जा सकता है किया जाता रहा है जो जानते हैं उन्होंने वैसा ही उपयोग किया है जो नहीं जानते हैं वो सिर्फ चिल्लाते हैं नाचते हैं ध्यान का जो दूसरा चरण है

अगर ठीक वैसा ही उपयोग कीर्तन का भजन का नृत्य का किया जा सके तो उसके बड़े व्यापक परिणाम पहला परिणाम तो यह है कि जब आप बहुत ही भाव से नाचने लगे तो शरीर आपको अलग दिखाई पड़ने लगेगा शरीर पृथक मालूम होने लगेगा आप अलग मालूम होने लगेंगे आप थोड़ी ही देर में देखने वाले हो जाएंगे नाचने वाले नहीं

जब शरीर पूरी त्वरा में आएगा पूरी गति में आएगा नृत्य की तब आप अचानक एक क्षण ऐसा है जब आप पाएंगे कि आप अलग हो गए उस क्षण को अलग करने के भी उपाय किए गए थे कि वो क्षण अलग हो जाए और आप तत्काल टूट जाएं, नृत्य बाहर रह जाए और आप अलग खड़े हो जाएं, कील अलग हो जाए चाक घूमता रहे और कील पहचान लेकर मैं कील हूं और घूमता हुआ जो है वो चाक नृत्य का उपयोग चाक की तरह किया गया है जोर से घूमे

तो एक घड़ी आ जाती है कील दिखाई पड़ने लगती है ये बड़े मजे की बात है अगर चाक और कील खड़े हो तो कील और चाक का पता लगाना मुश्किल है कि कौन कील है कौन चाक है, क्योंकि दोनों खड़े है चाक चले तो कील का फर्क फौरन पता चल जाता है जो नहीं चलेगी वो पहचान न आ जाएगी नाचे आप, आपके पीछे भीतर कुछ छूट जाएगा जो नहीं नाच रहा है बस वो आपकी कील है वो आपका सेंटर है

जो नाच रहा है वो आपकी परिधि है वो आपका चाक है इस क्षण में अगर साक्षी हो जाएं, कीर्तन का अद्भुत उपयोग हो गया लेकिन अगर साक्षी न हुए और कीर्तन ही करते रहे तो बेकार चली गई मेहनत तो उसका कोई अर्थ ना रहा प्रक्रियाएं पैदा होती हैं और खो जाती हैं, खो जाती हैं इसीलिए कि सब प्रक्रियाएं अनिवार्य रूपेण मनुष्य का जैसा स्वभाव है

वो उसमें जो सार्थक है भूल जाता है जो निरर्थक है उसको पकड़ लेता है क्योंकि जो सार्थक है वो गहरे में होता है जो निरर्थक है वो ऊपर होता है जो निरर्थक है वो वस्त्र की तरह ऊपर होता है जो सार्थक है वो आत्मा की तरह भीतर होता है जो भीतर है वो दिखाई नहीं पड़ता धीरे धीरे ऊपर कहीं रह जाता है भीतर का जाता है और इसलिए ऐसे वक्त आ जाते हैं जैसे मैं ही हूँ मुझसे कोई पूछने आया कि कीर्तन से कुछ होगा तो मैं सख्ती से मना करता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा

क्योंकि मैं जानता हूं कि अब कीर्तन मृत परंपरा हो गई अब मरा हुआ ढांचा रह गया वो चाक ही है कील का पता लगाना बहुत मुश्किल है वो। तो इंटॉक्सिकेशन था? नहीं चैतन ने जरूर कीर्तन और भजन से वही पा लिया जिसके पाने की मैं बात कर सू चेतन ने नाच के उसे पा लिया जिसे बुद्ध और महावीर खड़े होके पाते हैं

ये दोनों बातें हो सकती हैं कील को पकड़ने के दो रास्ते हो सकते हैं एक रास्ता तो ये हो सकता है कि आप इतने खड़े हो जाए कि आप में कोई कंपनी ना रह जाए कंपनी ना रह जाए कोई इतने ठहरे हो जाएं इतने थिर हो जाएं जस्ट स्टेंडिंग की हालत रह जाए

तो उस हालत में आप कील पे पहुंच जाएंगे यह दूसरा रास्ता यह है कि आप इतने मूवमेंट में हो जाएं, इतनी गति में हो जाएं कि चाक पूरा चल पड़े और कील पहचान में आ जाए आसान दूसरा ही होगा चाक जोर से चले तो कील को पहचानना आसान होगा बहुत कम लोग हैं जो खड़े हुए चाक में और कील को पहचान पाए

महावीर खड़े होके पहचानते हैं कृष्ण नाच के और चैतन तो कृष्ण भी जितना नहीं नाचे उतना नाचे चतन का तो कोई मुकाबला नहीं चतन के नृत्य का तो कोई हिसाब ही नहीं शायद पृथ्वी पर ऐसा कोई नाचा ही नहीं पर ध्यान में लेने की बात इतनी है कि हमारे भीतर दो

हमारी परिधि जो है गतिमान है परिवर्तन है वहाँ और हमारा जो गहरा गहरा आत्मा है वहाँ शाश्वत है है वहाँ कोई परिवर्तन नहीं वहाँ सब चुप और शांत और सदा खड़ा रहा वो की भांति है वो थिर, उस थिर को उस परिवर्तन अतीत को किस भांति पहचान लें ध्यान की जो दूसरी दूसरा चरण है उस चरण में

उस बात का ही गहरा प्रयोग किया जा रहा है लेकिन कीर्तन में उसे नहीं कह रहा क्योंकि कीर्तन शब्द अब अपदस्त हो गया कीर्तन शब्द अब अर्थ खो दिया है सभी शब्द जैसे रूपे चल चल के घिस जाते और घिस घिस के नकली हो जाते हैं असली भी

तो वैसे ही शब्द भी चल चल कर घिस जाते हैं और खराब हो जाते हैं और एक वक्त आता है कि टकसाल में नए रुपए डालने पड़ते हैं। तो मुझे समझने में बहुत बार दिक्कत पड़ेगी क्योंकि मैं नई टकसाल में जो रुपए डाल रहा हूं वो इसलिए डाल रहा हूं जिसलिए जिस कारण से और जिसलिए पुराने सिक्के चलते थे

लेकिन पुराने सिक्के बहुत चल चुके हैं और इतने हाथों में चल चुके कि बिल्कुल घिस गए उनमें न चेहरा पहचान में आता है न क्या लिखा है वो पहचान में आता है न यही पता चलता है कि वो सिक्के हैं कि ठीक रहे हैं क्या है कुछ पता नहीं चलता इसलिए सब फिर से शुरू करना पड़ता है हर बार और ये जानते हुए शुरू करना पड़ता है की नए सिक्के जो आज तक साल निकल रहे हैं कल ये भी हाथ में चल के घिस जाएंगे

और खराब हो जाएंगे और फिर किसी को नए सिक्के ढालने पड़ेंगे और नए सिक्के ढालने वाले के सामने एक बड़ी कठिनाई आ जा जाती है कि उसे उन्हीं सिक्कों से लड़ना पड़ता है जिनके लिए वो जी रहा है उन्हीं सिक्कों से लड़ना पड़ता है जिनके लिए वो फिर से ढाल रहा है लड़ना मजबूरी हो जाती है जब नए सिक्के बाजार में लाने पड़ते तो पुराने सिक्के वापिस टक में भेजने पड़ते तो मुझे वापिस सिक्के आपसे छीनने पड़ते इनको वापिस तक में भेजो

अब ये बेकार हो गया, अब तुम नए ले लो लेकिन पुराने सिक्के का मोह होता है बहुत दिन साथ रहा है घिसा भी है तो अपने ही हाथों में घिसा है नए सिक्के का एकदम भरोसा नहीं होता धर्म के साथ ऐसा रोज होता है कीर्तन का बड़ा उपयोग किया जा सकता है समझ लिया जाए तो कीर्तन का बड़ा अद्भुत उपयोग है लेकिन अब समझना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जब मैं कीर्तन कहूंगा तब आप वही कीर्तन समझेंगे जो आप समझ रहे हैं

तब तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ठीक कहते हैं आप हम तो करी रहे हैं ये कीर्तन हम तो राम राम कर ही रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जब आपका मन कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैंने कुछ कह के भूल तो नहीं की क्योंकि आपको मैं ठीक नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आप अगर ठीक होते हो तब तो कोई बात ही ना थी वो तो राम राम आप कह रहे हैं मैं आपके राम राम का समर्थन नहीं कर रहा हूँ और आप तो कीर्तन करते ही रहे मैं आपके कीर्तन का समर्थन नहीं कर रहा हूँ

क्योंकि अगर आप कीर्तन से पहुंच सकते होते तो पहुंच ही पहुंचे मैं तो कीर्तन का जो मूल है उसकी बात कर रहा हूं आपके कीर्तन की बात नहीं कर रहा हूं नाम का जो मूल है उसकी बात कर रहा हूं आपके नाम की बात नहीं कर रहा हूं मूर्ति का जो मूल है उसकी बात कर रहा हूं आपके घरों में रखी हुई मूर्तियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं उनको तो मैं निकालूंगा और फिंकवा दूंगा उनको तो नहीं रखा जा सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है

कि उन सब उन सब सूत्रों के पीछे कुछ भी नहीं था उन सब सूत्रों के पीछे बहुत कुछ था सच तो यह है कि हम सिर्फ उसी सूत्र के नाम पर हजारों साल तक गलत सूत्रों को खींच सकते हैं जिसमें कुछ रहा हो नहीं तो खींच भी नहीं सकते अगर हम किसी चीज को हजारों साल तक खींचते हैं बिना कुछ पाए तो उसका मतलब इतना ही है कि मनुष्य की चेतना में कहीं वो अनुभव छिपा है कि उससे पाया गया था

नहीं, तो हम उसे खींच नहीं सकते कचरे को भी अगर कोई आदमी बहुत दिन तक खींचता है तो इसलिए खींचता है उस कचरे में भी कभी हीरे के दर्शन हुए किसी में, नहीं तो उस कचरे को कोई खींचेगा कैसे अगर गलत चीजें भी चलती हैं, तो इसलिए चल पाती हैं कि उन गलत के पीछे कभी कोई सत्य था जो खो गया है अन्य गलत को खींचा नहीं जा सकता है चैतन्य मा का जो जीव जगत

और जगदीश से भिन्न भी और अभिन्न भी है वो अचिंत भेदा है वो आपके किल और पहिये के नजीक आ आता है अचिंतवाद बिल्कुल आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा चेतन कृष्ण को प्रेम करने वाले यात्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है

अचिंत भेद-अभेद इसमें कीमती शब्द अचिंत है अनथिंकेबल जो सोचते हैं वे या तो कहेंगे कि जगत में जीव और जगत का भेद है तो भेदवाद होगा या वे कहेंगे कि जीव और जगत एक है तो अभेदवाद होगा

चेतन कहते हैं दोनों है वेद अभेद दोनों है एक भी है भिन्न भी है जैसे लहर भिन्न भी है सागर से और एक भी है निश्चित ही लहर भिन्न है तब तो हमने उसे नाम दिया लहर का और एक तो है ही अगर सागर से एक ना हो तो होगी कहा तो लहर एक भी है और भिन्न भी है

भेद भी है और अभेद भी है लेकिन इतना भी चिंतन में आ जाता है यह भी चिंतन की ही बात हुई इतना भी चिंतन में आ जाता है कि एक भी हो सकती है भिन्न भी हो सकती है उस पर एक शब्द और जड़ जड़ देते हैं वो, कहते हैं अचिंत अनथिंकेबल वही शब्द बड़ा है वो ये कहते हैं कि अगर ये भी तुमने चिंतन से पाया तो तुमने कुछ पाया नहीं अगर ये भी तुमने सोच सोच के पाया है

तो ये सिर्फ सिद्धांत है कुछ पाया नहीं अगर सोचने के बाहर पाया है तो फिर अनुभव में पाया है इसे समझना अच्छा होगा जब तक हम सोच के पाते हैं तब तक हम शब्दों में ही पाते हैं और जब हम जी के पाते हैं तब हम शब्दों के बाहर पाते हैं वो अचिंत हो जाता है जीवन पूरा ही अचिंत है उसका कोई चिंतन नहीं होता एक आदमी प्रेम को समझे और शास्त्रों से समझ ले तो बहुत लिखा है शास्त्रों में

साथ प्रेम के संबंध में जितना लिखा है किसी और चीज के संबंध में नहीं लिखा विराट साहित्य है प्रेम का काव्य है महाकाव्य है व्याख्याएं हैं चर्चाएं हैं कोई आदमी प्रेम को समझ ले तो समझ लेगा प्रेम की व्याख्या कर देगा लेकिन फिर भी प्रेम को उसने जाना नहीं हर एक आदमी है जितने कि प्रेम के संबंध में कुछ भी नहीं सुना कुछ भी नहीं समझा कुछ भी नहीं जाना लेकिन प्रेम को जिया है

इन दोनों में क्या फर्क होगा इनकी जानकारी का क्या भेद होगा एक की जानकारी चिंत है एक की जानकारी चिंतन से उपलब्ध हुई है एक का जानकारी चिंत नहीं है अनुभव है अनुभव सदा अचिंत है वो चिंतन से नहीं आता चिंतन के पहले आ जाता है और अनुभव के पीछे चिंतन चलता है अनुभव पहले आ जाता है चिंतन सिर्फ अभिव्यक्त करता है

इसलिए चैतन्य कहते हैं अचिंत्य और चैतन्य के कहने का अर्थ जरा ज्यादा है ऐसे तो मीरा भी कहेगी कि सोच समझ के परे है लेकिन मीरा कभी बहुत सोच समझ की स्त्री थी ही नहीं लेकिन चैतन्य तो महातार्किक थे चैतन्य की जो खूबी है वो ये है कि ये आदमी तो महातार्किक था इसके तर्क का तो कोई अंत ना था

इसने तो चिंतन की ऊंची से ऊंची शिखर को छुआ था इसके साथ विवाद करने की सामर्थ्य न थी किसी की विवाद में जहां खड़ा होता विजेता ही होता तो जब ये चैतन्यता सब विवाद करके इतना सब पांडित्य के, इतना सब तर्क और उहापोह करके एक दिन कहने लगे कि अब मैं नाचूंगा और अचिंत को खोजूंगा तब इसका अर्थ और हो जाता है मेरा तो कभी कोई तार्किक थी नहीं

प्रेम उसका जीवन था उसमें प्रेम के फूल लगे तो सहज थे यह आदमी उल्टे थे चैतन यह आदमी प्रेम के आदमी न थे और अगर प्रेम की तरफ आए तो चिंतन की पराजय से आए किसी और से पराजित होकर नहीं अपने ही भीतर चिंतन को पराजित पाकर के वो जगह आ गई जहां चिंतन हार जाता है और बाहर जीवन आगे शेष रह जाता इसलिए मैंने कहा कि कृष्ण के मार्ग पर चले हुए लोगों में चैतन्य का मुकाबला नहीं है

ध्यान में है मेरे कि मीरा भी उस मार्ग पर है लेकिन चैतन्य से मुकाबला नहीं क्योंकि चैतन जैसा आदमी नाच नहीं सकता चैतन्य जैसा आदमी मंजिला सड़कों पर भाग नहीं सकता और जब चैतन्य जैसा आदमी मंजीरा ठोकने लगे और हरे कृष्ण हरे राम कह के सड़कों पर नाचने लगे तो सोचने जैसा है तो जरा विचारने जैसा ऐसे जैसे बटन रसल नाचने लगे

वैसे ही आदमी है वो तो इसके वक्तव्य का मूल्य बहुत ज्यादा हो जाता है इसके वक्तव्य का मूल ही यही है कि इस आदमी का नृत्य में उतर जाना और झांझ मंजीरा पीटने लगना और यह कह देना कि अचिंत है वो और हम चिंतन छोड़ते हैं और अचिंतन से उसे पाएंगे इस बात की खबर देता है कि चिंतन के पार भी केवल वे ही जा सकते हैं ठीक से

जो गहन चिंतन में उतरते गहन चिंतन में उतरते हैं वे एक दिन जरूर उस सीमा रेखा पे पहुंच जाते हैं जहां वो लिमिट आ जाती है सीमांत आ जाता है जहां पत्थर लगा है और लिखा है कि बुद्धि अब यहीं तक चलती है आगे नहीं चलती जगह है ऐसी जहां बुद्धि का सीमांत आ जाता है इसलिए चैतन्य के वक्तव्य का बड़ा मूल्य वो उस पत्थर के आगे गया मूल्य

मीरा उस पत्थर तक कभी पहुंची नहीं उसने उस पत्थर तक कभी कोई यात्रा नहीं की। अमेरिका इंग्लैंड तथा अन्य देशों में आजकल कृष्ण चेतना आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है और वे संकीर्तन वगैरह का बहुत उपयोग करते हैं तो ये ऐसा मालूम होता है कि कोई नया वैरायटी आइटम या कोई

मनो मनोविनोदक चीज है या कोई नया फेड है या क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ कृष्ण जन्म की कोई पूर्व भूमिका बन रही है पूर्व <laughs> भूमिका बड़े गहरे इम्प्लीकेशन कृष्ण चेतना का आंदोलन कृष्ण कॉन्सियसनेस का आंदोलन

यूरोप अमेरिका में रोज जोर पकड़ता जाता है जैसे किसी दिन चैतन बंगाल के गांव में नाचते हुए गुंजे निकले थे वैसा आज निवार को लंदन की सड़कों पर भी हरि कीर्तन सुनाई पड़ता है ये आकस्मिक नहीं है असल में जहा चैतन्य व्यक्तिगत रूप से थक गए थे वहा पश्चिम सामूहिक रूप से थक रहा है

चेतन ने सोच सोच के व्यक्तिगत रूप से थक गए थे और पाया था कि सोचने से पार नहीं और पश्चिम सामूहिक रूप से सोचने से थक गया है सुक्रात से लेकर बटन रसल तक पश्चिम ने सिर्फ सोचा ही और सोच सोच के ही खोजने की कोशिश की है सत्य को बड़ी विराट साधना थी ये भी बड़ा अनूठा प्रयोग था ये भी

कि पश्चिम ने अपने पूरे प्राण इस बात पर लगा दिए हैं सुक्रात से लेकर रसल तक कि हम सोच के ही सत्य को पालेंगे और सत्य को किसी ना किसी तरह लाजिक और तर्क की सीमा में उपलब्ध करना है और उस सत्य को पश्चिम निरंतर इंकार करता रहा है जो तर्क की सीमा में नहीं आता जो अतर्क है उसको उसने कहा नहीं हम मानेंगे जब तक तो हमारी बुद्धि और मस्तिष्क स्वीकार नहीं कर लेते इन पच्चीस साल की यात्रा में पश्चिम ने गहन तर्क किया

पश्चिम सामूहिक रूप से थक गया और सत्य की कोई झलक नहीं मिली बार बार लगा कि ये रहा ये रहा पास है पास है और पास पहुंच के पाया कि नहीं फिर ही हाथ में रह गए सिद्धांत ही हाथ में रह गए सत्य नहीं है पश्चिम की सामूहिक चेतना कलेक्टिव कॉन्सियस उस जगह आ रही जहां चैतन्य व्यक्तिगत रूप से आ गए

इसलिए पश्चिम में एक एक्सप्लोजन संभावी जो हो रहा है वसंत के पहले फूल आने शुरू हो गए हैं जगह जगह विस्फोट हो रहा है पश्चिम की युवा पीढ़ी जगह जगह टूट रही है और जगह जगह उसने अचिंत की दिशा में कदम रखने शुरू कर दिए और अगर अचिंत की दिशा में कदम रखने हैं तो कृष्ण से ज्यादा ठीक प्रतीक दूसरा नहीं महावीर के वक्तव्य बहुत तर्क युक्त

अगर महावीर रहस्य की बात भी करते हैं तो भाषा सदा तर्क की अगर महावीर कभी कभी भी कोई बात करते हैं तो विचार की संगति कभी भी टूटती नहीं बुद्ध अगर पाते हैं कि कोई बात रहस्य की है तो चर्चा करने से इंकार कर देते हैं उसकी चर्चा नहीं करते वो कह देते हैं अव्याख्य इसकी बात नहीं होगी

बात वहीं तक करेंगे जहां तक तर्क है पश्चिम के चित्त में आज जो तनाव है वो चिंतन से पैदा हुआ तनाव है जो एंजाइटी है जो मेंटल एंग्विश है जो संताप है वो चिंतन की परम परम तक चिंतन को खींचने का परिणाम है अल्टीमेट तक चिंतन को खींचा गया जहां उसकी दम टूटी जा रही है

वहां नई पीढ़िया बगावत करेंगी ये बगावत बहुत रूपों में प्रकट होगी क्यूँकी चैतन्य एक आदमी थे एक रूप में होगी ये पीढ़ी जब बगावत करती तो बहुत रूपों में प्रकट होगी उस अचिंत में यात्रा करने के लिए कोई भजन कीर्तन कह के कृष्ण नाम जपने लगेगा कोई उस अचिंत में प्रवेश करने के लिए एलएसडी और मैस्किन का प्रयोग करने लगेगा कोई उस अचिंत में प्रवेश करने के लिए भारत चला आएगा और हिमालय की यात्रा करने लगेगा कोई उस अचिंत की खोज में जैन फकीरों के पास जापान चला जाएगा

अचिंत की खोज चल रही है लेकिन मुझे लगता है कि कृष्ण इस अचिंत की खोज में धीरे धीरे पश्चिम के रोज निकट आते चले जाएंगे एल दूरगामी साथी नहीं हो सकता और कब तक लोग भारत की यात्रा करते रहेंगे और कितने लोग यात्रा करते रहेंगे और कब तक लोग जापान में जाके जेन फकीरों के चरणों में बैठते रहेंगे पश्चिम को

अपनी चेतना खोजने पड़ेगी ये उधार बातें ज्यादा देर नहीं चल सकती तो पश्चिम के चित्त में वो घटना टूट रही है और बड़े मजे की बात है अगर हिंदुस्तान में आप किसी व्यक्ति को भजन कीर्तन करते देखें, तो उसके चेहरे पर वो आनंद का भाव नहीं होता जो लंदन के लड़के और लड़कियां जब भजन कीर्तन करते हैं तो उनके चेहरे पर है हमारे लिए वो पिटा पिटाया क्रम है

घिसा हुआ सिक्का है हम सब भली भांति जानते हैं कि क्या कर रहे हैं उनके लिए बड़ा नया सिक्का है उनके लिए छलांग है हमारे लिए परंपरा है हमारे लिए ट्रेडिशन है। उनके लिए बिल्कुल एंटी ट्रेडिशनल है जब सड़क से लंदन की कोई गुजरता है मंजीरे बजाते हुए और नाचते हुए तो ट्रैफिक का पुलिस वाला भी खड़ा होकर सोचता है कि दिमाग खराब हो गया

हमारे मुल्क में कोई नहीं सोचेगा नहीं कोई करता उसी का दिमाग खराब है जो करता है उसका दिमाग तो बिल्कुल ठीक है लेकिन दुनिया के धर्म पगलों से चलते हैं बुद्धिमानों से नहीं दुनिया में सारे के सारे जिनको ब्रेक थ्रो कहे हम जहां चीजें टूटती हैं और बदलती हैं वो पागलों से होती है, दीवानों से होती है। हमारे मुल्क में भजन कीर्तन करना दीवानी नहीं है

कभी रही होगी चैतन्य जब बंगाल में नाचा तो दीवाना था लोगों ने समझा कि पागल हो गया अब नहीं है वो बात ट्रेडिशन सबको पचा जाती है बड़े से बड़े पागलों को पचा जाती है उनको भी जगह बना देती है कि ये रहा तुम्हारा घर तुम भी विश्राम करो पश्चिम में एक विस्फोट की हालत है इसलिए पश्चिम का युवा चित्र जब नाचता है

तो उस नाच में बड़ी मोहकता है बड़ी सरलता है कृष्ण जन्म की कोई तैयारी नहीं हो रही लेकिन कृष्ण चेतना के जन्म की तैयारी जरूर हो रही कृष्ण चेतना का कोई संबंध कृष्ण से नहीं है कृष्ण चेतना प्रतीक शब्द है जिसका मतलब है ऐसी चेतना की संभावना पश्चिम में हो रही कि लोग काम को छोड़ेंगे और उत्सव को पकड़ेंगे हाँ सिंबोलिक

प्रतीकात्मक रूप से काम बेमानी हो गया पश्चिम बहुत काम कर चुका पश्चिम बहुत चिंतन कर चुका पश्चिम बहुत मनुष्य जो भी कर सकता था मनुष्य की सीमाओं में वो सब कर चुका और थक गया बुरी तरह थक गया या तो पश्चिम मरेगा या कृष्ण चेतना में प्रवेश करेगा और मरता तो कुछ नहीं कृष्ण चेतना में प्रवेश करना होगा

क्राइस्ट उतने प्रतीकात्मक आज पश्चिम को नहीं मालूम होते उसका भी वही कारण ट्रेडिशन क्राइस्ट अब ट्रेडिशन और कृष्ण अब एंटी ट्रेडिशन कृष्ण जो है वो चुनाव है और क्राइस्ट जो है वो कोई चुनाव नहीं आरोपण फिर क्राइस्ट गंभीर है और वो पश्चिम गंभीरता से उब गया टू मच सीरियसनेस अंततः डिसीज हो जाती है

बहुत ज्यादा गंभीरता गहरे में रुग्णता बन जाती है तो पश्चिम गंभीरता से उठना चाहता है क्रास बड़ा गंभीर प्रतीक क्रास पर लटका हुआ जीसस बड़ा गंभीर व्यक्तित्व पश्चिम घबरा गया है हटाओ क्रास को लाओ बांसुरी को और क्रास के खिलाफ अगर कोई भी प्रतीक दुनिया में खोजने जाएंगे तो बांसुरी के सिवा मिलेगा भी क्या तो इसलिए कृष्ण का कृष्ण का अपील

और कृष्ण के निकट आने की संभावना पश्चिम के चित्त की रोज बढ़ती चली जाएगी और भी कारण है कृष्ण के करीब सिर्फ सोसाइटी हो सकती है कृष्ण के करीब सिर्फ वैभव संपन्न समाज हो सकता है क्योंकि बांसुरी बजाने की चैन गरीब दीन दरिद्र समाज में नहीं हो सकती कृष्ण जिस दिन पैदा हुए उन दिनों के मापदंड से

कृष्ण का समाज काफी संपन्न समाज था खाने पीने को बहुत था दूध और दही तोड़ा फोड़ा जा सकता था दूध और दही की मटकिया सड़कों पर गिराई जा सकती थी उन दिनों के हिसाब से उन दिनों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से संपन्न समाज था संपन्न तन समाज था सुखी थे लोग खाने पीने को बहुत था पहनने ओढ़ने को बहुत था एक आदमी काम कर लेता पूरा परिवार बांसुरी बजा सकता था

उस संपन्न क्षण में कृष्ण की अपील पैदा हुई थी पश्चिम फिर आज के मापदंडों के हिसाब से संपन्न हो रहा है शायद भारत में कृष्ण के लिए अभी बहुत दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अभी भारत के मन में कृष्ण बहुत ज्यादा गहरे नहीं उतर सकते क्योंकि दीन दरिद्र समाज बांसुरी बजाने की बात नहीं सोचता उसको तो लगता है क्राइस्ट ही ठीक थी है जो खुद ही सूली पे लटका है रोज

उसके लिए क्राइस्ट ही ठीक मालूम पड़ सकते हैं इसलिए ये बड़ी अनहोनी घटना घट रही है कि हिंदुस्तान में रोज क्राइस्ट का प्रभाव बढ़ रहा है और पश्चिम में रोज क्राइस्ट का प्रभाव कम हो रहा है ये कोई ये सोचता हो कि ये मिशनरी लोगों को बरगला के और ईसाई बना रहा है इतना ही काफी नहीं है ईसाई का ईसा का प्रतीक हिंदुस्तान के दिन दुखी मन के बहुत करीब पड़ रहा है

सिर्फ मिशनरी बरगला नहीं सकता अगर वो बरगला भी सकता है तो सिर्फ इसीलिए कि वो प्रतीक निकट आ रहा है अब कृष्ण की स्वर्ण मूर्ति और राम के बहो में खड़े हुए मूर्तियां हिंदुस्तान के गरीब मन के बहुत विपरीत पड़ती बहुत दूर ना होगा वो दिन जिस दिन के हिंदुस्तान का गरीब अमीर पर ही ना टूटे

कृष्ण और राम पर भी टूट पड़े इसमें बहुत कठिनाई नहीं होगी क्योंकि स्वर्ण मूर्तियां नहीं चल सकती लेकिन क्राइस्ट का सोली लटका हुआ व्यक्तित्व गरीब के मन के बहुत करीब आ जाता है हिंदुस्तान के ईसाई होने की बहुत संभावनाए उसी तरह जैसे पश्चिम के कृष्ण के निकट आने की संभावनाए पश्चिम के मन में अब का कोई अर्थ नहीं रहा न पीड़ा है न दुख है।

वे दुख और पीड़ा के दिन गए सच्चाई ये है कि अब एक ही दुख है कि संपन्नता बहुत है संपन्नता के साथ क्या करें सब कुछ है इसके साथ क्या करें? निश्चित ही कोई नाचता हुआ प्रतीक कोई गीत गाता प्रतीक कोई नृत्य करता प्रतीक पश्चिम के करीब पड़ जाएगा और इसलिए पश्चिम का मन अगर कृष्ण की धुन से भर जाए तो आश्चर्य नहीं

कृष्ण कॉन्शियसनेस का उधर जो लंदन और अमेरिका में हो रहा है उसका नेतृत्व एलॉजिकलेशनल कवि एलंद गिल्सबर्ग ने लिया है चिंतक जो है उस पर उसका कोई प्रभाव अभी तक पड़ा नहीं मालूम हुआ और दूसरी तकलीफ ये है कि आप एफ्लुएंट सोसाइटी हम अभी कल ही बात करते थे जो चतुर्वर्ण है और गीता में भी भागवत में भी सुदामा का जो आता है वो दारिद्र का प्रतीक होता है

कृष्ण के जमाने में भी सुदामा पॉवर्टी का प्रतीक था और गीता में कलोकेशव कीर्तन और नाम क्या केशव है नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस दिन कोई गरीब ना था और ना मैं ये कह रहा हूँ कि आज पश्चिम में कोई गरीब नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ खोजने से पश्चिम में गरीब मिलेंगे ही गरीब तो है समाज गरीब नहीं गरीब उस दिन भी थे सुदामा उस दिन भी था लेकिन समाज गरीब नहीं था

समाज की गरीबी और बात है गरीब व्यक्ति खोज लेना और बात है आज हम भारत के समाज को गरीब कह सकते हैं हालांकि बिरला भी मिलें, मिलेंगे लेकिन बिरला के कारण भारत का समाज अमीर नहीं हो सकता सुदामा के कारण उस दिन का समाज गरीब नहीं हो सकता हिंदुस्तान के इतने गरीब समाज में अमीर तो मिलेगा ही पश्चिम के अमरीका के संपन्न समाज में भी गरीब तो मिलेगा ही

ये सवाल नहीं है सवाल यह है कि बहुजन समाज का पूरा का पूरा ढांचा संपन्न था जो उस दिन जीवन की सुविधा थी वो अधिकतम लोगों को उपलब्ध थी आज अमेरिका में जो जीवन की सुविधा है वो अधिकतम लोगों को उपलब्ध है संपन्न समाज में उत्सव प्रवेश कर सकता है

गरीब समाज में उत्सव प्रवेश नहीं कर सकता गरीब समाज में उत्सव धीरे धीरे विदा होता जाता है या कि उत्सव भी फिर एक काम बन जाता है गरीब समाज उत्सव भी मनाता है दिवाली भी मनाता है तो कर्ज लेकर मनाता है होली भी खेलता है तो पिछले वर्ष के पुराने कपड़े बचा के रखता है

होली के दिन फटे पुराने कपड़ों को सिला के निकल आता है अब जब होली ही खेलनी है तो फटे पुराने कपड़ों से खेली जा सकती है तो मत ही खेलो होली का मतलब ही ये है कि कपड़े इतने ज्यादा हैं कि रंग में बिड़ाए जा सकते हैं तो गरीब आदमी भी होली तो खेलेगा लेकिन वो पुरानी ढांचे को धो रहा है सिर्फ नहीं तो होली के दिन जो सबसे अच्छे कपड़े थे वही पहन के निकलते थे लोग उसका मतलब ही ये उसका मतलब ये था कि इतने अच्छे कपड़े हैं

तुम रंग डालो लेकिन जिससे हम रंग डलवाने जा रहे हैं उसको भी धोखा दे रहे हैं कपड़ा पुराना के आ गए आ गए वो रंग डालने वालों को भी धोखा दे रहे हैं। रंग डालने का मतलब ही क्या था जिन लोगों ने कपड़ों पर रंग डालने का खेल खेला होगा उनके पास कपड़े जरूरत से ज्यादा रहे होंगे अन्यथा नहीं खेल सकते हैं ये खेल हम भी खेल रहे हैं लेकिन हमारा खेल

सिर्फ एक ढोना है एक रूढ़ी को इसलिए दिल दुखता है होली के दिन कोई कपड़े पर रंग डाल जाता है तो दिल दुखता है दिल खुश होना चाहिए कि किसी ने रंग डालने योग्य माना लेकिन दिल दुखता है दुखेगा क्योंकि कपड़े भारी महंगे पड़ गए हैं कपड़े इतने आसान नहीं रह गए हैं हां पश्चिम में होली खेली जा सकती है

अभी कृष्ण का नृत्य चल रहा है आज नहीं कल होली पश्चिम में प्रवेश करेगी इसकी घोषणा की जा सकती है पश्चिम होली खेलेगा अब उनके पास कपड़े है रंग भी है समय भी है फुर्सत भी है अब वो खेल सकेंगे और उनकी खेली में उनकी होली में एक आनंद होगा उत्सव होगा जो हमारी होली में नहीं हो सकता है संपन्नता से मेरा मतलब है ऑन द होल पश्चिम का समाज सम्पन्न हुआ है

और जब पूरा समाज संपन्न होता है तो जो समाज में दरिद्र होता है वो भी उस समाज के संपन्न से बेहतर होता है जो समाज दरिद्र होता है यानी आज अमेरिका का दरिद्रतम आदमी भी पैसे पे उतना पकड़ वाला नहीं है जितना हिंदुस्तान का संपन्नतम आदमी है हिंदुस्तान के अमीर से आदमी की पैसे पे पकड़ इतनी ज्यादा है होगी

क्योंकि चारों तरफ दीन दरिद्र समाज अगर वो जोर से न पकड़े तो कल वो भी दीन दरिद्र हो जाएगा मैंने सुनी है एक घटना कि एक फिकारी बहुत मस्त स्वस्थ तगड़ा भिकारी एक घर के सामने भीख मांग रहा है गृहिणी ने उसे दिया है कुछ दिल खोल के दिया है फिर उसकी तरफ गौर से देखा है तो स्वस्थ है सुंदर है

उसने उससे पूछा कि तुम्हें देख के तो ऐसे नहीं लगते कि गरीब घर गर में पैदा हुए हो लेकिन गरीब कैसे हो गए तो उसने कहा इसी भांति जिस भांति तुम हो जाओगी जितने मजे से तुमने दिया है इतने मजे से मैं देता रहा ज्यादा देर न लगेगी कि तुम सड़क पे आ जाओ, जब चारों तरफ गरीब समाज हो तो धन की पकड़ पैदा होती है

अमीर से अमीर आदमी धन को पकड़ लेता है जब समाज संपन्न हो तो गरीब से गरीब आदमी धन को छोड़ पाता है क्योंकि कोई डर नहीं कल फिर मिल सकता है कोई असुरक्षा नहीं कोई भय नहीं। इस अर्थ में मैंने कहा और इस अर्थ में भी कहा दूसरी बात जो पूछी है वो भी सोच लेनी चाहिए वो ये पूछी है की पश्चिम में अलन गिन्सबर्ग और इस तरह के लोगों से

वो जो ब्रेक थ्रो है वो जो छलांग है आ रही है ये सारे के सारे लोग चाहे एग्जिस्टेंशियलिस्ट हो और चाहे बीटल हो और चाहे बीटनिक हो और चाहे हिप्पी हो और चाहे हो किसी भी तरह के लोग हों ये सारे के सारे लोग इर्रेशनलिस्ट है ये सारे के सारे लोग

अबुद्धिवादी पश्चिम का कोई बुद्धिवादी अभी इन बातों से प्रभावित नहीं है इसके कारण है ये जो अबुद्धिवादी पीढ़ी पश्चिम में पैदा हुई है जो इर्रेशनलिस्ट जनरेशन पैदा हुई है ये पिछली पीढ़ी के अति अतिबुद्धिवाद से पैदा हुई है यह उसकी प्रतिक्रिया है

असल में किसी समाज में अबुद्धिवादी तभी पैदा होते हैं जब बुद्धिवाद चरम पर पहुंच जाता है नहीं तो पैदा नहीं होते रहस्य की बात तभी शुरू होती है जब तर्क बिल्कुल प्राण लेने लगता है परमात्मा की बात तभी शुरू होती है जब पदार्थ छाती पर पत्थरों के बैठ जाता है और ध्यान रहे गिन्सबर्ग

या सात्र या काम या कोई और ये सारे लोग जहां घूम फिर के एपसर्ड में खो जाते हैं अतर्क में खो जाते हैं उससे आप ये मत समझ लेना कि ये हमारे ग्रामीण अबुद्धिवादी जैसे लोग हैं ये अपने अबुद्धिवाद में बड़े बुद्धिवादी हैं। इनका वो जो अतर्क होना है अचिंत होना है

वो ऐसा नहीं है जो श्रद्धालु का है वो किसी श्रद्धालु का अचिंत होना नहीं है वो उसका ही अचिंत होना है जिसने चिंतन कर कर के थक थक के पाया है कि बेकार है तो गिन्स वर्ग के वक्तव्य या उसकी कविता अगर एपसर्ड अगर अतर्क या बुद्धि के परे या अबुद्धिवादी है या बुद्धि विरोधी है तो ध्यान रखना

उसके इस अबुद्धिवादी होने में भी एक सिस्टम एक व्यवस्था है निश्चित ने कहीं कहा है कि मैं पागल हूं बट माइब मेडनस हैज इट्स ओन लॉजिक लेकिन मेरे पागल होने का अपना तर्क मैं कोई ऐसे ही पागल नहीं हूं मैं कोई ऐसा ही पागल नहीं हूं जैसे पागल होते हैं मेरे पागल होने का भी कारण

मेरे पागल होने की भी सिस्टम है ये अबुद्धिवाद जो है जानकर है होशपूर्वक है चेष्टापूर्वक है इस अबुद्धिवाद का अपना आग्रह है इस अबुद्धिवाद में बुद्धिवाद का स्पष्ट विरोध है, खंडन है निश्चित ही जब अबुद्धिवाद खंडन करता है विरोध करता है तो तर्कों से नहीं करता

क्योंकि अगर वो तर्कों से करे तो वो खुद ही बुद्धिवादी हो जाता नहीं वो अतर्क जीवन व्यवस्था से करता है गिन्सबर्ग एक एक छोटी सी पोइट गैदरिंग में कविता पढ़ रहा था कविता उसकी बेमानी है मीनिंग है। एक कड़ी की दूसरी कड़ी से कोई संगति नहीं है अगर है भी तो कोई एक ही संगति है कि एक ही आदमी से निकलती और कोई संगति नहीं पहली कड़ी और दूसरी कड़ी में कोई तालमेल नहीं है

प्रतीक सब बेहुदे हैं प्रतीकों का परंपरा से कोई संबंध नहीं है बड़ा बड़ा से असंगत दिखने जगत में दूसरा नहीं है इसलिए असंगत होने का दुस्साहस केवल वही कर सकता है जिसे प्राणों के बहुत गहरे में संगति का भाव जो जानता है कि मैं संगत हुई कितना ही असंगत वक्तव्य दू

इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता मेरी संगति सुरक्षित है जिनकी संगति बहुत आत्मिक नहीं है वो एक एक वक्तव्य को तौल तौल के चलेंगे एक एक वाक्य को तौल तौल के चलेंगे क्योंकि डर है कि अगर दो वक्तव्य असंगत हो गए तो भीतर की असंगति प्रकट न हो जाए जो भीतर बिल्कुल ही कंसिस्टेंट है ही कैन अफर्ड टू बी इनकंसिस्टेंट वो वो अनकंसिस्टेंट हो सकता है तो वो गिन्सबर्ग

बड़ी असंगत कविता कह रहा है बड़ा दुस्साहस है एक आदमी खड़े होकर कहता है कि बड़े दुस्साहस ही आदमी मालूम पड़ते हो लेकिन कविता करने से क्या होगा कोई एक्ट कोई डीट कोई कृत्य करके दिखाओ साहस का तो गिन्स वर्ग सारे कपड़े छोड़ के नंगा खड़ा हो जाता है सारे कपड़े छोड़ देता है नंगा खड़ा हो जाता है

वो कहता है ये मेरी कविता की आखिरी कड़ी वो उस आदमी से कहता है कृपा करो और तुम भी नंगे खड़े हो जाओ वो आदमी कहता है ये मैं कैसे हो सकता हूँ ये मैं कैसे हो सकता हूँ और वो हाल सक्ते में आ जाता है क्योंकि किसी को ख्याल ना था कि कविता का अंत ऐसा हो सकता है या कविता की ऐसी कड़ी आखिरी कड़ी हो सकती है

उससे लोग पूछते हैं जिंसपर्क तुमने ऐसा क्यों किया कहता है कि हम सोच कर नहीं करते ऐसा हो गया ऐसा हो गया मुझे ऐसा लगा कि अब क्या करूं? मैं ये आदमी पूछता है कुछ करके दिखाओ अब मैं क्या करूं? यहाँ कौन सा साहस करूं तुम ये हाँ। ये कैसे करूं? अब मैं क्या करूं ये आदमी कहता है साहस कुछ करके दिखाओ

कविता तो को कहा अंत करूं? मगर ये है। ये कोई सोचा विचारा नहीं है लेकिन अतर्क है कविता से इसका कोई संबंध नहीं कोई कालिदास कोई भवभूति कोई रविन्द्रनाथ ये नहीं कर सकते वे कवि हैं परंपरा से बंधे हुए कवि है ये हम सोच ही नहीं सकते कि कालिदास ऐसा करेंगे सोच ही नहीं सकते भवभूति ऐसा करेंगे ये हम सोच ही नहीं सकते कि रविन्द्राथ ऐसा करेंगे

ये नहीं हो सकता ये ख्याल में नहीं हो सकता ये आदमी कर पा रहा है क्यों ये, ये ही कह रहा है कि तर्क से सोच सोच के के कब कब कब तक तक तक सिलोजिज्म तुम्हारी जिंदगी होगी कब तक तुम दो दो जोड़ जिंदा रहोगे कब तक तुम हिसाब खाते बही करोगे और जिंदा रहोगे छोड़ो खाते बही छोड़ो हिसाब और जिंदा रहो अब ये जिंदा रहना कैसा होगा इसलिए गिन्सबर्ग जैसे व्यक्ति मेरे लिए

गांव के गमार ग्रामीण श्रद्धालु नहीं है ये एक बहुत पक्की गहरी बुद्धिवादी परंपरा की आखिरी कड़ी और जब बुद्धिवादी परंपरा मरती जब वो सीमा पर पहुंच जाती जब उसे इंकार करने वाले लोग पैदा होते मैं मानता हूं कृष्ण भी एक बहुत बड़ी बुद्धिवादी परंपरा की आखिरी कड़ी हिंदुस्तान बुद्धि के चरम शिखर छुआ है

हमने शब्दों की खाल उधर डाली हमने बाल को काटने की बीज से चीरने की कोशिश की हमारे पास बहुत ऐसा साहित्य है जो दुनिया की किसी भाषा में अनुवादित नहीं हो सकता क्योंकि इतने बारीक शब्द दुनिया की किसी भाषा के पास नहीं है हमारे पास ऐसे शब्द हैं जो पूरे पृष्ठ पर एक ही शब्द होता है

क्योंकि हम इतने विशेषण लगाते हैं उसमें और इतनी शर्तें लगाते हैं और इतनी बारीकियां करते हैं कि पूरे प्रश्न पर एक ही शब्द फैल जाता है कृष्ण भी एक अत्यंत बुद्धिवादी परंपरा का आखिरी छोर है। जहां हम सब सोच चुके जहां हम वेद सोच चुके और जहां हम उपनिषद सोच चुके और जहां हम पतंजलि सोच चुके

और जहां हम कपिल और कणाच सोच चुके और जहां हमने समस्त बृहस्पति से लेकर सब सोच डाला है और सोच सोच के हम बुरी तरह थक गए उसकी आखिरी कड़ी में ये आदमी कृष्ण आता है ये कहता बहुत सोचना हो गया अब हम जीना शुरू करें लेटस नाउ लिव इन ऑफ थिंकिंग बहुत हो चुका सोचना अब जिएंगे कब और दूसरी बात भी इस संदर्भ में आपसे कहू की चैतन्य भी बंगाल में ऐसे ही समय में आते हैं

बंगाल में नव्य न्याय ने मनुष्य जाति ने चिंतन की जो आखिरी कड़ियां छुई हैं वो छू ली जिस गांव में चैतन्य पैदा हुए वो हिंदुस्तान के तार्किकों का अन्यतम गांव है वो नवदीप जहां वे जन्मे हिंदुस्तान के श्रेष्ठतम तार्किक नवदीप में इकट्ठे थे वो काशी थी तार्किकों की हिंदुस्तान भर का तर्क नवदीप में जन्म रहा

और नव्य न्याय वहां पैदा हुआ वहां हमने तर्क की नई ऊंचाईया छू जो अभी पश्चिम छूने को है अभी पश्चिम के पास जो भी तर्क है सब ओल्ड है नव नई अभी अरस्तु पश्चिम के लिए तर्कशास्त्री नवदीप में हमने अरस्तु के आगे कदम बढ़ाए नवदीप में हमने तर्क को उसकी आखिरी सीमा पे पहुंचा दिया इतना ही कह देना काफी था कि कोई पंडित नवदीप से आता है फिर उससे कोई विवाद नहीं करता था

उसे विवाद करना बेकार था उसे झगड़े में पड़ना बेकार था वो नवदीप से आता है इतनी गवाही काफी थी कि वो जीत का सर्टिफिकेट लेके आता है उसे तर्क में जीतने का कोई कारण नहीं लड़ने की झंझट में पड़ना उचित नहीं उस नवदीप में चैतन्य पैदा हुए चैतन्य खुद भी वैसे ही तार्किक उन्होंने बड़े तार्किकों को उस नवदीप में हराया उस नवदीप में जीतने के लिए हिंदुस्तान भर से तार्किक जाते थे

और जो आदमी नवदीप में जाके जीत जाता था उसकी दुदूम भी सारे देश में बच जाती थी कि इससे बड़ा बुद्धिशाली कोई आदमी नहीं नवदीप जीत लिया तो समझ संसार जीत लिया नवदीप जीत के लौटना मुश्किल था अक्सर ऐसी होता था कि लोग जीतने आते थे और हार के नवदीप के शिष्य हो जाते थे वहां कोई एक आध ना था वहां घर घर तार्किक थे वो पूरा गांव तार्किकों का था वहां एक से जीती तो दूसरा खड़ा था वहां दूसरे से जीती तो तीसरा खड़ा था

वहाँ सीढ़िया दर सीढ़िया थी वहाँ पूरे नवदीप को जीत के लौटना असंभव था उस नवदीप में चैतन सबसे जीत गया उस नवदीप में चैतन ने झंडा गाड़ दिया और उससे तर्क में कोई जीतने को ना रहा और एक दिन यही चैतन्य जब मां जहां मंजिला लेके सड़क पर नाचने लगा और उसने कहा अचिंत है सब तब इसकी बात का बड़ा अर्थ है ये उसी तर्क की आखिरी परंपरा का हिस्सा है

चैतन्य उस तर्क की गहनतम गहनतम चिंतना खोज अन्वेषण बारीक से बारीक समझ के बाद ये कहता है कि हम ना समझ होने को राजी अब हम समझदार नहीं होना चाहते अब समझदारी हम छोड़ते हैं और ना समझ हम होते हैं अब हम नाचेंगे ना समझी से अब हम तर्क ना करेंगे अब हम तर्क से सत्य को खोजेंगे ना अब हम जियेंगे तर्क की आखिरी कड़ी पर जीना शुरू होता है

आखिरी पूछे आध्यान में बैठना हाँ। अभी चैतन्य महाप्रभु की बात हुई उनके भाव विवेक की बात हुई उससे पहले लुडिक की भी बात हुई थी अभी गिन्सबर्ग की भी बात हुई थी और इससे पहले अभी आपने कहा था कि शब्द और मंत्र के बीच बन जाने की विशेषता भी आपने बताई और यही बात

नाम की दंपत्ति लागू होती है साथ ही सुबह के प्रवचन में आपने कहा था कि शब्द का उपयोग किया नहीं कि तो खड़ा हो जाता है द्वैत भाव खड़ा हो जाता है लेकिन कृष्ण ने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि जो पुरुष ओम अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मेरा चिंतन करता हुआ शरीर त्याग करता है वो पुरुष परमगत को प्राप्त होता है आचार्य जी तब कृष्ण के शब्दों में

ओम से अद्वैत का बोध कैसे होता है और ओम रैशनल है या इेशनल है इस पर भी बेसमझी साथी या सेंट्री फ्यूगल केंद्र सारी नाथ प्रतीक मानते हैं श्वेता उपनिषद की भांति गीता में भी ओम को ब्रह्म का निकटतम पर्याय माना गया है जो भीति के नदियों को पार कराने वाली नौका सदृश है आपके ध्यान प्रयोग में ओम को प्रवेश देने में क्या क्या बाधाएं थी

समझ आ जाएगा उत्तर से समझ आ जाएगा शब्द <laughs> सत्य नहीं सत्य तो निशब्द में ही उपलब्ध होता है

इसलिए वे जो 20 शब्द की बात किए हैं वे भी कहे हैं कि वो क्षण आएगा जब 20 शब्द भी खो जाएगा तब तुम समझना कि ठीक हुआ नाम जपना लेकिन फिर अजपा नाम पर पहुंच जाना जब से शुरू करना और अजपा पर पहुंच जाना एक घड़ी आएगी जब छूटे और अजप में कून जाना ये सारा मामला वही है

अब सागर में प्रवेश करने के पहले उसे छोड़ देना जरूरी रामकृष्ण बड़ी मुश्किल में पड़ गए की जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल उस दिन हो, और जिसको इतने से हो, और जितना इतना नाच नाच के जिसको रमाया हो और पुकार पुकार के जिसको बसाया हो और श्वास और हृदय के धड़कन धड़कन में जिसको लेके जिया गया हो

अब आखिरी क्षण सवाल उठता है कि इसे छोड़ दो तोतापुरी नाम के एक अद्वैतवादी साधक के पास वो सीखते है इसका छोड़ना तोतापुरी उनसे कहता है कि इस माँ को छोड़ो तोतापुरी खिली प्रतीक का कोई मतलब नहीं है वो तो कहता तो छोड़ो इस माँ को इससे नहीं चलेगा अकेले ही जा सकते हो रामतीर्थ आंख बंद करते हैं फिर आंख खोल देते है कि नहीं ये नहीं हो सकता

सत्य की गली बहुत सकरी यहाँ आखिर में एक ही बच जाना है छोड़ो नहीं रामकृष्ण छोड़ पाते तीन दिन तक तोतापुरी मेहनत करते फिर तोतापुरी कहते हैं तो मैं जाऊं तो रामकृष्ण कहते हैं एक बार और मेरे साथ मेहनत कर लो क्योंकि तड़फता तो हूं उसके लिए जो अनजाना रह गया है लेकिन प्रतीक जी ने बहुत प्रेम किया बड़े जोर से भीतर बंध गए तो तोतापुरी एक कांच का टुकड़ा लेके आता है

कुल हो तलवार भी आ जाएगी झूठी तलवार काम करेगी रामकृष्ण आंख बंद करके बैठते हैं क्योंकि तोतापुरी ने कहा कि आज वो चला जाएगा वो इस तरह बचकाने खेल में नहीं पड़ सकता वो पहले ही छलांग लगा देने वाले लोगों में से है रामकृष्ण आखिरी सीढ़ी पर दिक्कत में पड़े वो कहता कहा की बचकानी बातें करते छोड़ो शर्म नहीं आती

फिर वो कांच उठा के रामकृष्ण के माथे को काट देता है इधर वो माथे को काटता है उधर रामकृष्ण हिम्मत जुटा के तलवार से दो टुकड़े मां के कर देते मूर्ति गिर जाती रामकृष्ण परम समाधि में खो जाते उठ के वापस लौट के वो कहते हैं आखिरी बाधा गिर गई दी लास्ट बैरियर तो वो जो शब्द है वो जो मंत्रे वो जो बीज हैं

वो सब के सब लास्ट बैरियर बनेंगे उनसे जो चलेगा एक दिन तलवार उठा के उनको तोड़ना भी पड़ेगा फिर बड़ा कष्ट पड़ता है इसलिए तो मैं जहां तक कोशिश करता हूँ उनको जगह न बने अन्यथा पीछे मुझे और एक झंझट होगी वो बात पहले ही निपटा लेनी अच्छी और दूसरा सवाल पूछा है कि कृष्ण कहते हैं कि ओम रूप में मुझे देख कर, जान कर जी कर पहचान कर अंत क्षण में तू मुझको उपलब्ध हो जाएगा

बातचीत ना करें दूर दूर बैठ जाएं। बातचीत ना करें दूर दूर बैठ जाएं, थोड़ा फासला करके बैठे

खने खड़े हैं वो बाहर आ जाए सड़क पर खड़े हो यहाँ यहाँ कंपाउंड में खड़े ना हो आप लोग बाहर आ जाए दोनों चल रहे हैं

थोड़े फासले पर बैठे ताकि कोई गिर जाए लेट जाए तो आपके ऊपर न पड़ जाए काफी पीछे जगह पड़ी है कंजूसी न करें थोड़े दूर दूर हट जाएं, फिर कोई गिर जाएगा उतने में बाधा हो जाती है और कई लोग गिर जाएंगे, इसलिए हट जाएं। और ऐसा मत सोचेंगे दूसरा हटेगा दूसरा कभी हटता ही नहीं हटना हो तो आप ही हट जाए

जो मित्र देखने खड़े हैं उनसे प्रार्थना है कि वो बिल्कुल चुपचाप खड़े होकर देखेंगे बात ना करेंगे ताकि हमें बाधा ना हो दो तीन बातें समझ लें बैठ के प्रयोग करना है

उसी तरह परिणाम होंगे दस मिनट तो हम गहरी स्वास लेते रहेंगे दस मिनट के बाद बैठे बैठे ही शरीर डोलने लगेगा उसे डोलने देना है आवाज निकलने लगेगी रोना निकलने लगेगा उसे निकलने देना

फिर 10 मिनट में पीछे मैं कौन हूँ प्रक्रिया वैसी ही रहेगी सिर्फ आपको बैठ के करना है बस इतना फर्क होगा इस बीच कोई गिर जाएगा तो उसे चिंता नहीं लेनी गिर जाना है कंपाउंड में कोई भी आंख खोले हुए नहीं होगा

आप अपने संकल्प का स्मरण रखना प्रभु आपके संकल्प का स्मरण रखता ही है अब 10 मिनट के लिए बैठे बैठे ही तीव्र सास लें, इसमें बहुत जोर से शक्ति उठेगी खड़े होने से भी ज्यादा जोर से उठेगी

उठेगी श्वास की चोट करें शरीर के भीतर विद्युत दौड़ने लगेगी शरीर के भीतर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने लगेगी जोर से सांस लें, जोर से सांस लें, शरीर कपने लगे कपने दें, देने लगे डोलने दें हिलने लगे हिलने दें। देती जाग रही है उसे जागने दें, जोर से श्वास ले शक्ति को जागने

एक अपना अपना ख्याल कर लें कोई पीछे न रह जाए शक्ति जाग रही है उसे जागने दें शरीर जो करता हो बैठे बैठे करने दें गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास

शक्ति जाग रही सहयोग करें गहरी सांस लें गहरी सांस लें गहरी सांस लें गहरी श्वास बहुत ठीक बहुत ठीक

अधिक मित्रों की शक्ति जाग रही है उसे पूरा खुला छोड़ दें गहरी सास ले चोट करें चोट करें आनंद से भर जाएं आनंद से भर जाएं गहरी स्वास ले गहरी स्वास ले आनंद से भर जाएं गहरी सास ले गहरी सुस ले

शरीर इलेक्ट्रिफाइड हो गया है उसे होने दें आप गहरी सांस लें आनंद से आनंद से परिपूर्ण आनंद से भर के गहरी सांस लें

जोर से शोर से आनंद से आनंद से पूरे आनंद से गहरी सुस ले पीछे न रह जाए पूरी शक्ति लगाएं, फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे चार मिनट बचे हैं, पूरी ताकत लगाएं।

जा रही है आने दें आने दें आने दें कभी कभी जरा से चूक जाते हैं ताकत ताकत पूरी लगा दे आनंद भाव से पूरी ताकत लगा दे तीन मिनट बचे हैं बढ़ें बढ़ें बढ़ें जोर से भीतर यात्रा करें गहरी स्वास शक्ति जागने लगेगी शरीर अपना नहीं मालूम पड़ेगा ढोलने लगेगा

बैठे बैठे नाचने लगेगा डोलने लगेगा कांपने लगेगा कांपने दें, बैठे बैठे नाचने दें, आप गहरी सास लें, गहरी स्वास लें, बहुत ठीक डोले डोले कपे गहरी स्वास

बहुत ठीक बहुत गति ठीक आ रही है आनंद से आनंद से दो मिनट बचे हैं। गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी स्वास गहरी श्वास जब मैं कहूँ एक दो तीन तो पूरी ताकत लगा दें, गहरी स्वास गहरी स्वास आनंद से भर जाए डोलने दें, शरीर को डोलने दें, बैठे बैठे नाचने दें।

पने दें, एक देखें कोई पीछे न रह जाए दो तीन पूरी ताकत लगा दें फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे शक्ति जाग गई है पूरी ताकत लगा दें

जो पूरी ताकत लगाएगा वो दूसरे में शीघ्रता से गति कर जाएगा बहुत ठीक बहुत ठीक बहुत ठीक जोर से, जोर से जोर से अब दूसरे चरण में प्रवेश करें शरीर को जो करना है करने दें चिल्लाना है चिल्लाने दें, रोना है रोने दें डोलना है डोलने दें, हंसना है हंसने दें, आनंद से भर जाए शरीर जो कर रहा है उसका सहयोग करें हंसे चिल्लाए

roye dole <laughs>

जोर से रोए हंसे चिल्लाएं, आनंद हो शक्ति जाग गई है दिल खोल के हंसे

से भर जाए जोर से आनंद से भर जाए हंसे चिल्लाए जोर से चिल्लाए शरीर को जो हो रहा होने दें

से भर जाएं डोले बैठे बैठे नाचें कापें चिल्लाएं हंसे रोए संभाले नहीं जोर से कर रहे हैं संभाले नहीं

भर जाए हंसे दिल खोल के हंसे जोर से जोर से पांच मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाएं

दिल खोल के चिल्लाए पूरी घाटी गूंज जाए

चार मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगाएं हंसे खिलखिलाएं रोएं चिल्लाएं आनंद से भर जाएं शरीर जो कर रहा है करने दें

हैं पूरी ताकत लगा दें शरीर को कपने दें डोलने दें नाचने दें जो हो रहा होने दें

बचे हैं पूरी शक्ति लगाएं फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करें <laughs>

मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगाएं फिर हम तीसरे चरण में प्रवेश करें जोर से पूरी घाटी गूंजने लगे चिल्लाएं चिल्लाएं आनंद से चिल्लाएं

से चिल्लाएं हंसे आनंद से चिल्लाएं। मैं एक दो तीन कहूं तब पूरी शक्ति लगाएं एक पूरी शक्ति लगा दें

शक्ति लगा दें अपने को पूरा खाली कर लें तीन पूरी शक्ति लगा दें चिल्लाएं हंसें जोर से एक दफा पूरी ताकत लगा दें

तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएं, भीतर पूछें मैं कौन हूँ डोलते रहें कांपते रहें, पूछते रहें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ भीतर पूछें मैं, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ डोलते रहें डोलते रहें, कांपते रहें नाचते रहें पूछें मैं कौन हूँ कोई फिक्र नहीं आवाज बाहर निकल जाए पूछें जोर से मैं कौन हूँ

रहे पूछे मैं कौन हूं आनंद से पूछे मैं कौन हूं पूरे आनंद से पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं दस मिनट में मन को बिल्कुल थका डालना है जोर से पूछना हो जोर से पूछे मैं कौन हूँ

पूछें धीमे नहीं शक्ति से पूछें मैं कौन हूं आनंद से पूछें मैं कौन डोलें नाचें कांपें जोर से पूछें मैं कौन हूं

पूछे पूछें बाहर भी आवाज निकले फिक्र ना करें पूछें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ थका डालना है पूछें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ

पूछे डोलें, नाचे कपें पूछे मैं कौन हूं थका डालना है मन को बिल्कुल थका डालना है पूछे मैं कौन हूं

थका डालें बिल्कुल थका डालें चिल्लाएं जोर से मैं कौन हूं चिल्लाएं चिल्लाएं जोर से मैं कौन हूं चिल्लाएं, चिल्लाएं जोर से मैं कौन हूं चिल्नाएं, चिल्नाएं

मिनट बचे हैं पूछें पूछें पूछें पीछे ना रह जाएं बहुत ठीक पूछें मैं कौन हूं चिल्लाएं जोर से पूछें मैं कौन हूं बहुत ठीक

बहुत ठीक तीन मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाएं आनंद से पूछें मैं कौन हूं मैं कौन हूं पूरी तरह कूद जाएं पूछें मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूँ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं।

बच्चे हैं अब पूरी ताकत लगा दें पूछें जोर से मैं कौन हूं मैं कौन हूं एक पूरी ताकत लगाएं

मैं कौन हूं पूरी ताकत लगाए तीन पूरी ताकत लगाए मैं कौन हूं जोर से पूछें कुछ सेकेंड के लिए पूरी ताकत लगा दें बिल्कुल पागल हो जाए जोर से पूछें मैं कौन

जोर से कुछ सेकेंड के लिए पूरी ताकत लगा दें चीखें जोर से चिल्लाएं मैं कौन हूं जोर से जोर से जोर से बस अब आखिरी चरण में प्रवेश कर जाएं, शांत हो जाएं।

अब सब छोड़ दें, पूछना छोड़ दें, पूछना छोड़ दें, कपना छोड़ दें, गहरी सास लेना छोड़ दें, जो जहाँ है वैसा ही रह जाए कोई गिर गया गिरा हुआ कोई बैठा है बैठा हुआ जो जैसा है वैसा ही रह जाए दस मिनट के लिए परिपूर्ण मौन में प्रवेश कर जाए जैसे बूंद सागर में खो जाए ऐसे खो जाए

शून्य हो गया सब मौन हो गया जैसे हम मर ही गए मिनट के लिए बिल्कुल खो जाए ना हो जाए इस ना होने में ही उसका पता चलता है जो है चारों तरफ वही है काश हम शून्य हो जाए तो वो हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है जैसे मिठ ही गए

जिस समाप्त हो गए परमात्मा ही शेष रह गया है हम समाप्त हो गए प्रकाश ही प्रकाश शेष रह गया है

हम समाप्त हो गए आनंद ही आनंद से रह गया है हम समाप्त हो गए देखें भीतर प्रकाश ही प्रकाश आनंद प्रकाश देखें भीतर आनंद की वर्षा हो रही रोएं रोएं में पुलक पुलक में आनंद भर गए, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई भी नहीं

परमात्मा के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है वही है चारों ओर वही है बाहर वही है भीतर पहचाने स्मरण करें, पहचाने

स्मरण करें, स्मरण करें, वही है बाहर वही है भीतर वो दीवार गिर गई जो बाहर और भीतर को अलग करती थी सब एक हो गया बूंद सागर में खो गई।

गर में गिर गई खो गई समाप्त हो गई परमात्मा ही परमात्मा ही परमात्मा ही शेष रह, रह गया वही है बाहर वही है भीतर वही, वही है सब सबोर पहचाने स्मरण करें, पहचाने

वही है वही है वही है स्मरण करें। बीच की दीवार गिर गई उससे हम एक हो गए वो हमसे एक हो गया है आनंद ही आनंद अमृत ही अमृत प्रकाश ही प्रकाश

जाए खो स्मरण करें वही है अपने को छोड़ दे मिट जाए आनंद ही आनंद प्रकाश ही प्रकाश परमात्मा ही परमात्मा से रह जाता प्रकाश ही प्रकाश से रह गया आनंद रोए रोए में भर गया पहचाने स्मरण करें, स्मरण करें।

स्मरण करें, स्मरण करें, स्मरण करें, पहचाने यही है वो क्षण जब दर्शन हो सकता यही है वो क्षण जब मिलन हो सकता यही है वो क्षण जब उसके मंदिर में प्रवेश हो सकता है द्वार पर खड़े है पहचाने पहचाने प्रकाश ही प्रकाश आनंद, आनंद सांती ही आनंद शांति ही शांति रह गई है परमात्मा ही है चारों ओर वही है वृक्षों में

आकाश में हवाओं में बाहर भीतर उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है स्मरण करें स्मरण करें अब दोनों हाथ जोड़ ले

और उसे धन्यवाद दे दें उसकी अनुकंपा अभार है दोनों हाथ जोड़ लें सिर झुका लें उसे धन्यवाद दे दें उसके अज्ञात चरणों में समर्पित हो जाएं, दोनों हाथ जोड़ लें लें सिर झुका ले, उसके चरणों पे सिर रख दें, उसकी अनुकंपा अभार है उसकी अनुकंपा आपार है उसकी अनुकंपा में नहा जाएं

दोनों हाथ जोड़ ले सिर झुका लें धन्यवाद देते प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अनुकंपापार है प्रभु की अनुकंपा अपार है

भू की अनुकंपा आभार है प्रभु की अनुकंपा आभार है प्रभु की अनुकंपा आभार है नाचो गाओ धुन मचाओ नाचो गाओ धुन मचाओ नाचो गाओ धुन मचाओ नाचो गाओन मचा ना ना अरे नाचो नाचो नाचो धुन मचा उसकी अनुकंपा अनुकम्पा है

उसकी अनुकंपा अनुकंपा उसकी अब दोनों हाथ छोड़ दें धीरे धीरे आंख खोल ले ध्यान से वापस लौट आए जिनसे आंख न खुले वो दोनों हाथ आंख पर रख ले जिनसे उठते न बने वो दो चार गहरी सांस लें और धीरे धीरे उठाए

ध्यान से वापस लौट आए दो चार गहरी सांस ले लें उठते ना बने दो चार गहरी सांस लें फिर धीरे धीरे उठाए आंख ना खुलती हो तो दोनों हाथ आंख रख लें और आंख खोल लें ध्यान से वापस लौट आए हमारी ध्यान की बैठक पूरी हुई